ऐसा समझकर बुद्धिमान पुरुष को मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए वह मन वाणी और शरीर से पवित्र रहकर अहंकार को त्याग दे तथा शांत चित्त ज्ञानवान एवं निष्काम होकर से जीवन निर्वाह करता हुआ सुखपूर्वक विचरे जीवों पर दया करते रहने से भी उनके प्रति मन में आसक्ति पैदा हो जाती है ऐसा सोच दया और ममता की भी उपेक्षा कर दे तथा यह जानकर संतोष कर ले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 बंधा हुआ है इसलिए अच्छी वाणी ही बोले और यदि वैराग्य हो तो बुद्ध के द्वारा मन को को वश में करके अपने किए हुए बुरे कर्मों को भी लोगों से से कह ले। क्योंकि प्रकाशित कर देने से पाप की मात्रा घट जाती है रजोगुण से प्रभावित हुई इंद्रियों की प्रेरणा से मनुष्य सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है और इस लोक में कष्ट भोग अंत में नरक गामी होता है इसलिए मन वाणी और शरीर से ऐसा काम करे जिससे अपने को धैर्य मिले जैसे पुलिस के डर से भागता हुआ चोर जब चोरी के माल का बोझा उतार फेंकता है तो जहाँ उसे सुख मिलने की आशा होती है वहां उस दिशा में साम आसानी के साथ भाग जाता है उसी प्रकार मनुष्य राजद राजस और तामस कर्मों को त्याग देने पर शुभ गति प्राप्त कर सकता है जो सब प्रकार के संग्रह से रहित निरीह एकांतवासी अल्पाह तपस्वी और जितेंद्रीय है जिसके संपूर्ण क्लेश ज्ञानाग्न से दग्ध हो गए हैं तथा जो योगानुष्ठान का प्रेमी और मन को अधीन रखने वाला है वह वा अपने स्थिर चित्त के द्वारा निसंदेह पर को प्राप्त कर लेता है बुद्धिमान एवं धीर पुरुष को चाहिए कि वह बुद्ध को अपने वश में करे फिर बुद्ध के द्वारा मन को और मन के द्वारा विषय परायण इंद्रियों को काबू में रखे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 अन्न के दाने उड़द तील की खली साग जौ की लपसी सत्तू मूल फल जो कुछ भी भिक्षा में मिल जाए उसी से अपना निर्वाह करे देश काल और नियम के अनुसार सात्विक आहार करे साधन आरंभ कर देने पर उसे बीच में न रोके जैसे आग धीरे धीरे तेज की जाती है उसी प्रकार ज्ञान के साधन को शनि शनि प्रदीप्त करे ऐसा करने से ज्ञान शरीर की भांति प्रकाशित होने लगता है तथा ज्ञानी पुरुष काल जरा और मृत्यु को जीतकर अक्षर अभिकारी अमृत एवं सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है निष्कलंक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की इच्छा रखने वाले पुरुष को स्वप्न के दोषो पर दृष्टि रखते हुए निद्रा का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए क्योंकि स्वप्न में जीव को प्रायः रजोगुण और तमोगुण भेज लेते हैं ज्ञान का अभ्यास तथा तत्व का विचार करने से जागने की आदत होती है तथा जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह तो सदा जागृत ही रहता है इंद्रियों के थक जाने पर सबको नींद आती है किंतु उस समय यद्यपि इंद्रियों का लय हो जाता है, है। तो भी मन रहता है। इसलिए तरह तरह के सपने दिखाई देते हैं जैसे जागृत अवस्था में काम काज में फंसे हुए मनुष्य के संकल्प मनोराज्य की ही विभूति है उसी प्रकार स्वप्न के भाव भी मन से ही संबंध रखते हैं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 उसे सुख दुख का अनुभव कराने के लिए आप पहुंचते हैं जागृत अवस्था में इंद्रियों के द्वारा हृदय में जो जो संकल्प उठते हैं स्वप्न में भी यह मन उसी उसी संकल्प को प्रसन्नता के साथ पूर्ण होता देखा करता है आत्मा के ही प्रभाव से आकाश आदि संपूर्ण भूतों में मन की पहुंच होती है उसे कहीं भी रुकावट नहीं होती अतः आत्मा को अवश्य जानना चाहिए क्योंकि आकाश आदि सभी देवता आत्मा में ही स्थित हैं। तपस्या से मन के अज्ञानांधकार का नाश हो जाता है फिर उसमें सूर्य की भांति ज्ञान में प्रकाश फैल जाता है देवताओं ने तप का आश्रय लिया है और असुरों ने तपस्या में विघ्न डालने वाले दम्भ दर्प आदि तम अज्ञान को अपनाया है किंतु यह ब्रह्म तत्व गुण प्रधान देवता और असुरो से गुप्त है उन्हें इसका पता नहीं है क्योंकि तत्ववे पुरुष इसे ज्ञान स्वरूप बतलाते हैं सत्य गुणो गुण तथा तमोगुण गुण ये ही देवता और असुरों के गुण हैं। इनमें सत्य गुण तो देवताओं का है और शेष दोनों गुण असुरों के हैं। ब्रह्म इन सभी गुणों से अतीत अक्षर अमृत स्वयं प्रकाश और ज्ञान स्वरूप है शुद्ध अंतकरण वाले महात्मा ही उसे जान सकते हैं जो जानते हैं वे परम गति को प्राप्त हो जाते हैं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 ग्रहण करना उत्तम माना गया है। ऐसे अन्न का नियम पूर्वक आहार करने से रजोगुण से उत्पन्न होने वाला पाप शांत हो जाता है तथा साधक की इंद्रिया, की इंद्रियां विषयों ओर से विरक्त हो जाती है। इसलिए भिक्षा में उतना ही अन्न ग्रहण करना चाहिए जितना जीवन रक्षा के लिए वाणी हो इस प्रकार योग मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे जीवन के अंत समय तक पूरी शक्ति लगाकर धीरे धीरे प्राप्त ही कर लेना चाहिए नहीं खोना चाहिए। कुछ योगी आसन संबंध त्याग कर उनकी अपेक्षा सूक्ष्म होने का कारण प्राण और इंद्रियों को अपने से अभिन्न समझते हैं कोई कोई शास्त्र में बताए हुए क्रम से उत्तरोत्तर सूक्ष्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करते हुए पराकाष्ठा तक पहुँच कर बुद्ध के द्वारा ब्रह्म का अनुभव करते हैं कोई योग के द्वारा को पवित्र करके अपने महिमा में स्थित हुए उस परम पुरुष को प्राप्त होते हैं, जो अव्यक्त से भी श्रेष्ठ है इसी तरह कोई तो ध्यान धारणा के द्वारा सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं और कोई उस परम देव का चिंतन करते हैं जिसे बिजली के समान सहसा प्रकाशित होने वाला और अक्षर कहा गया है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 अपने अपने ज्ञान के अनुसार उपासना करने वाले सभी साधकों की उत्तम गति होती है जिन्हें रागादि ऐश्वर्य दिव्य एवं अव्यक्त नाम वाले विष्णु भगवान की भक्तिभाव से शरण लेते हैं वे ज्ञानानंद से तृप्त और निष्काम हो जाते हैं तथा अपने अंतकरण में श्रीहरि को स्थित जानकर अवव्यय स्वरूप हो जाते अव्य स्वरूप हो जाते हैं उन्हें फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता जो प्रकृति और उनके कार्य को तथा सनातन पुरुष को ठीक ठीक जानते हैं वे तृष्णा से रहित होकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं संसार को शरण देने वाले ऋषि श्रेष्ठ भगवान नारायण ने जीवों पर दया करने के लिए ही इस अमृत में ज्ञान को प्रकाशित किया है